श्रीमद देवी भागवत महात्मा स्कंद जी कहते हैं रेवती नक्षत्र का जो तेज पर्वत पर पड़ा उससे एक कन्या उत्पन्न हो गई जगत में अनुपम सुंदरी होकर वह दूसरी लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी रेवती के तेज से प्रकट होने वाली उस कन्या पर प्रमुच ऋषि की दृष्टि पड़ी उसे देखकर वे प्रसन्न हो गए और उसका रेवती नाम रख दिया महर्षि प्रमुख का आश्रम कुमदगिरी पर था उस कन्या को वे अपने स्थान पर ले आए और पुत्री की भांति धर्मपूर्वक उसके पालन पोषण की व्यवस्था कर दी। जब कुछ समय बाद वह सुंदरी कन्या युवती हो गई तब उसे देखकर कौन इसके योग्य वर होगा यो मुनि विचार करने लगे बहुत अन्वेषण करने पर भी उस कन्या के अनुरूप वर पाने में उन्हें सफलता न मिल सकी तब वे अग्निशाला में जाकर अग्निदेव की उपासना करने लगे अग्निदेव प्रसन्न हुए और कन्या के वर के विषय में मुनि से बोले मुने सदा धर्म में तत्पर रहने वाले पराक्रमी सूरवीर प्रियभाषी तथा युद्ध में पीछे न हटने वाले राजा दुर्दम इसके पति होंगे अग्निदेव की यह बात सुनकर मुनि के मन में प्रसन्नता छा गई उसी समय संयोगवश राजा दुर्दम शिकार खेलने के बहाने प्रमुच ऋषि के आश्रम पर आ गए वे बड़े बुद्धिमान बलवान और शक्तिशाली थे उनके पिता का नाम विक्रमशील और माता का नाम, का नाम कालिंदी था प्रियव्रत के ग्रंथ में उनकी उत्पत्ति हुई थी जब राजा आश्रम के भीतर गए तब उन्हें मुनि दिखाई न पड़े अतः उन्होंने उस कन्या रेवती को बुलाया और प्रिय संबोधन करके पूछने लगे राजा दुर्दम ने पूछा प्रिय महाभाग महर्षि आश्रम से कहाँ पधारे हैं कल्याणी सच सच बताओ मैं उनके चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ कन्या बोली महाराज मुनिवर अभी अभी निकलकर कर अग्निशाला में गए हैं कन्या की बात सुनकर राजा दुर्दम अग्निशाला के द्वार पर पहुँच गए वे राजोचित वेशभूषा में थे नम्रता से उनका मस्तक झुका हुआ था उन पर मुनि की दृष्टि पड़ी तब राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि अपने शिष्य से कहने लगे गौतम अर्घ्य उपस्थित करो ये राजा अर्घ पाने के अधिकारी हैं क्योंकि बहुत दिनों पर इनका आगमन हुआ है और खास बात तो यह है कि ये हमारे जामाता हैं जो कर मुनि ने उन्हें अर्घ दिया और राजा ने उसे स्वीकार भी कर लिया राजा दुर्दम अर्घ आदि के पश्चात आसन पर विराजमान थे मुनि ने प्रचुर आशीर्वाद देकर उन्हें संतुष्ट किया और कुशल पूछी कहा राजन तुम्हारी सेना खजाना मित्रमंडली भृत्यवर्ग मंत्रवर्ग देश नगर और स्वयं आत्मा में किसी प्रकार की अशांति तो नहीं है ना तुम्हारी पत्नी की तो कुशल पूछनी ही नहीं है क्योंकि वह तो मेरे यहाँ ही ठहरी है इसी से मैंने उसका समाचार नहीं पूछा अन्य लोगों की कुशल को सुनाओ राजा ने कहा भगवन आपकी कृपा से सर्वत्र कुशल है ब्रह्मन पर मुझे यह बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपने मुझे जामाता कहा है अतः मेरी कौन सी पत्नी आपके यहाँ है ऋषि बोले राजन जो जगत में अद्वितीय सुंदरी है वह रेवती नाम की तुम्हारी पत्नी यहाँ है वह किस प्रकार तुम्हारी भार्या हुई यह रहस्य तुम नहीं जानते